था त्रयोदश अध्याय तेईसवे श्लोक पर विचार कर रहा था श्लोक में कहा गया था ये एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम तो गुण सह सर्वथा वर्तमान रूपी न सू भी आए थे पूर्वोक्त पूर्वोक्त तरीके से तरीका पहले बता दिया सारा प्रकृति पुरुष का विवेचन करना कैसा करना चाहिए मान्य आत्मा और अनात्मा यही है प्रकृति पुरुष आत्मा और अनात्मा पदार्थ ये यहीं पर है दोनों का विवेचन करने के तरीका जो बता बताते थे एवं व्यक्ति पुरुष हम उस पुरुष को आत्मा बुद्ध जानता है प्रकृति तो गुण प्रकृति को भी जानता है उसके कार्य के सहित गुण कार्य प्रकृति कार्य को सहित जानता हो जरूर ज्ञान सर्वदा वर्तमान भी इष्ठानिष्ठा कुछ भी करे किसी प्रकार भी करे सर्वथा वर्तमान रस भोज भी जाए दोबारा उसका जन्म नहीं होगा तो सर्वथा वर्तमान माने अनिष्ट कर्म करेगा नहीं केवल एक प्रशंसा के लिए उसकी प्रशंसा के लिए वास्तव में अनिष्ठ कर ही नहीं उससे संस्कार ही नहीं उसके पास कर नहीं सकता ये तो उसकी प्रशंसा के लिए है दोबारा जन्म नहीं होगा उसका यही कहना है प्रकृति पुरुष का विवेचन सही से करता हो तो दोबारा जन्म नहीं होगा ये कहा तो इसमें कुछ कर्मों की चर्चा आ गई ज्ञान हो गया प्रकृति पुरुष का विवेचन हो गया पूर्व पक्ष बोलना चाहता है ज्ञान हो गया है दोनों का होने पर भी आगे जन्म तो होगा न सब हो भिजाए कैसे लग सकता है क्योंकि कर्म प्रारब्ध कर्म मात्र नहीं है और भी कर्म है ना प्रारब्ध कर्म तो ये जन्म भोग से छे वो समाप्त तो हो जाएगा आगे प्रार्ब कर्म अगले जन्म तक नहीं रहता किंतु संचित कर्म है और वर्तमान शरीर में ज्ञान से पूर्व काल में जो कर्म हुआ होगा ज्ञान के उत्तर काल में जो कर्म होगा तीन प्रकार के कर्म तो रह जाएंगे ना तो ये नसब हुई भिजाए थे कैसे कह दिया ये प्रश्न यही है तो तीन कर्म है। और उसे हैं और बताओ अनेक प्रकार तीन हैं इसी जन्म में न जाने कितने कर्म किया ज्ञान से पूर्व काल में इष्टानिष्ट इस्टा कितने कर्म कर चुका है और ज्ञानोत्तर काल में कितना करेगा वो कर्म रहेगा ही और संचित न जाने कितने हैं कि तो प्रकार तीन है इसलिए मिला करके तीनों को एक एक लेकर के एक एक जन्म तो मानना ही पड़ेगा तीनों का तो जन्म लेगा तो फिर कर्म होगा तो फिर न सो भोयो भिजाए थे कहां से तो होगा अथवा तीन भी नमान तीनों मिल करके एक जन्म तो होगा ही तो, तो किया हुआ कर्म भोग बिना नाश नहीं होता ना भुगतम शिव कर्म कल्प कोटिस्थाई रफी कहा हुआ है किया हुआ जो कर्म है भोगे बिना नाश नहीं होगा देर सवेर भोगना नहीं पड़ेगा तो ये पूर्वपक्ष हुआ तो सिद्धांत कर जाए इस अनुमान में युक्ति से देखते हैं तो उपाधि दोष है हमारा पूर्वपक्ष जो अनुमान था संचितादि जो कर्म है ज्ञान अनाश्यम संचितादि कर्म ज्ञान अनाश्यम ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता प्रकृति पुरुष विवेचन के द्वारा नाश नहीं होता क्यों कर्मत्व आदि कर्म है वो कर्मत्व हेतु तो है है बोलता हाँ वो तो आप बाद में बोलेंगे ना सिद्धांत बोलेंगे ना अभी कहा तो पक्ष से चल रहा है शंका तो हमारे संचितादि कर्म यानी ज्ञान अनाशत्व ज्ञान के द्वारा नाश नहीं योग्य नहीं हो, हो। कर्मत्वाद प्रारूप कर्म बत प्रारूप कर्म जैसे ज्ञान से नाश नहीं होता भोग से नाश होता है तो उनको भी भोग से ही नाश करना पड़ेगा फिर न नस्म होते चरितार्थ नहीं पाएगा भले प्रकृति पुरुष का विवेचन कर भी लिया जान हो गया तो न नस्म हो भीजा लग नहीं सकता उसको तो जन्म करेगा फिर कर्म करेगा चलता रहेगा ये तो मोक्ष नाम की वस्तु तो नहीं रहेगा ये शंका है इस शंका को उत्तर दिया अरे बाबा श्रुतियां हैं छी अंत चार कहा हुआ है श्रुति के द्वारा बाधिता है और मंत्र पालन श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल प्रमाण है तो अनुमान है बाधित है त्रुति और ब्रह्म वेद ब्रह्म ही बहुत ही ब्रह्म को जानने वाला प्रकृति पुरुष का विवेचन किया तो ब्रह्म से जाना उसने जो ब्रह्म को जानता है वो ये कहां में कहा है उसके कैवल्य मुक्ति में उतना देरी है अभी तो जीवन मुक्ति अवस्था में हो प्रकृति पुरुष का विवेचन करके बैठा है तब तक धैर्य है यावत न विभुक् है शरीर से जब मुक्त शरीर से मुक्त नहीं होगा तब तक शरीर से मुक्त होने शरीर पात हो जाएगा जब तक शरीर पात होने पर अथ संपत्त से अपने स्वरूप में परिवर्तन होता है अनुमान बाधित है तुम्हारा तो अनुमान बाधित है यह दिखाया अभी और भी कहना है ज्ञानाद अनारब्ध कर्मदाय भगवती संपत्ति ज्ञान के द्वारा जो अनारब्ध कर्म फल देने के लिए जो आरंभ नहीं हुआ जिन कर्म का वही तीन प्रकार के कर्म है संचित है ज्ञान के पूर्वकाली कर्म है इसी शरीर में उत्तर भादी कर्म भा है ज्ञान आज अना अनारब्ध कर्मदाये भगवत भगवान श्री कृष्ण का भी है भगवान की भी संपत्ति है कहा क्या संबंधिया तो कहते हैं यह भी कहते इसी गीता में अस्मिन शास्त्रे अभी इसी शास्त्र को कौन गीता शास्त्र यह उक्त भगवान ने कहा क्या कहा यथे धाम से समृद्ध हो गए भस्मसात अर्जुन ज्ञान ज्ञानाग्नि दग अगर बाण भस्मसात करते तथा ज्ञानाग्नि दग अगर बाणी कहा हुआ है तो ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म जल जाते, है। जैसे जाते हैं जैसे अग्नि से सारे के सारे मानी ईंधन जल जाते हैं काष्टादि समाप्त तो हो जाते हैं ये ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म जल जाते हैं ऐसा भगवान ने यह भी कहा है कि ज्ञान होने के बाद कर्म रहना संभव नहीं है कहाँ से संचितादि रहेंगे ये उत्तर सिद्धांत ने दिया किंतु यह श्लोक के संख्या गड़बड़ हो रखा है चतुर्थाध्याय का सैंतीस नंबर का श्लोक है यह किंतु यह तीन सात कर दिया तृतीयाध्याय के सात नंबर लगता है यह चतुर्थाध्याय का श्लोक सैंतीस नंबर का है संख्या गड़बड़ संख्या जो डाली गई है गड़बड़ है यहां कहा यह भी तो उक्तो यथेदांश इत्यादि सर्व कर्मदाह उक्तो भगवता भगवान ने कहा सर्व, सारे सर्व कर्म दाह हो जाते सारे कर्मों का दाह भस्म हो जाते सारे कर्म भगवान ने कहा सोए श्रुति के द्वारा भी मैंने अनुमान बाधित है ये भगवान के बाक्य से भी बाधित है अनुमान कोई कर्म नहीं रहता भगवान तो कर्म की सिद्धि करने जा रहे हो बक्षती आगे भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य महाकम सर्वम प्रजा अहम तो सर्वपाप देव बोक्ष श्याम महासुस बोलेंगे अष्टादश अध्याय जाकर के अंतिम उपदेश करेंगे तो उसके भाष्य में भी आगे भगवान यही कहेंगे सर्वधर्म का त्याग बने कर्म का त्याग सारे कर्म का त्याग धर्मादि कर्म सारे त्याग पापुण्य का त्याग ये कहेंगे भगवान आगे भी बक्सित जाओ भगवान भगवान आगे भी कहेंगे पहले भी कहा यथे धाम द्वारा और आगे भी कहेंगे उपपत्य से युक्ति सिद्ध भी है बात ज्ञान के द्वारा सारे कर्म का नाश हो जाता है युक्ति से भी सिद्ध है श्रुति से सिद्ध है स्मृति से सिद्ध है युक्ति उपपत्ति मानी युक्ति ये कहना है उपपत्ति कहना अविद्या काम कलेश बीज निमित्ता ही कर्माणी जन्मांतरा जन्मांतर अंकुर आरभंते ये युक्ति है ये अविद्या जिस अज्ञानी में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश होगा वही कर्म होता है राग से भी कर्म होता है द्वेष से भी कर्म होता है इष्ट बुद्धि से कर्म होता है उसी प्राप्ति के लिए और अनुष्ट बुद्धि पर कर्म होता है उसके हानि कर रहे त्याग के लिए कर बहुत है तो अविद्या काम अविद्या ज्ञान अनादिकालीन अज्ञान है अज्ञान से क्या होता है इच्छा हो जाती है की इच्छा होती है स्वर्ग आदि प्राप्ति की इच्छा अथवा नरकादि प्राप्ति की भी इच्छा ही है प्रकारांतर से इच्छा होती है वहां मानी शत्रु मारने की इच्छा होती है नरक यात्रा भोगनी पड़ेगी फल स्थिति तो अविद्या काम मानी इच्छा और क्लेश जो पंच क्लेश कहलाते हैं अविद्या से मूलाविद्या लेना मूलावित्य पांच क्लेश अविद्या अस्पिता राग वेश अभिनिवेश पैदा हो जाता है अज्ञानी में तो पंच क्लेश यही बीज होते हैं कर्मों के बीज यही होते हैं अविद्या अस्पिता राग वेश अभिनिवेश हो तब कर्म होते हैं कर्माणी जन्मांतरं जन्मांतर अंकुर मार्ग वही कर्म जो होते हैं अविद्या मूलक जो कर्म होंगे क्लेश मूलक जो कर्म होंगे क्लेश जिसके बीज बना हुआ जिन कर्मों का वही कर्मा जन्मांतर रूपी जो अंकुर है उसको उत्पन्न करते हैं आगे जन्मांतर होने के लिए अंकुर बीज डाल देते हैं ये बीज बना लेते हैं अंकुर पैदा करने वाले होते हैं कर्म अज्ञानी का कर्म इसके लिए होते हैं यह भी, भी कहा साहकाराभिस कर्माणी फलार मगा अभिमान पूर्व जो कर्म करता है यह अभिमान पूर्वक बेरा मैं करता हूं मैं भोगता बनूंगा आगे इस अहंकार युक्त सहंकार अहंकार सेहंकारा फल की अभिसंधि फल की अभिसंधि है यह अहंकार तो में अहंकार आह, व फल है असक्ति ये जो कर्म होते हैं ऐसे कर्म अहंकार को लेकर के किया गया जो कर्म होते हैं कर्तृत्व तो भुक्तृत्व लेकर किया ज्यादा कर्म होता है फलारंभ का, का फल के आरंभक होते हैं मन अभी जन्म देने के लिए होते ही कर्म न इत्राणी फलारंभक तो आशा लेकर किए गए परम भगवान के लिए समर्पित हो अंतकर्ण शुद्धि के लिए होते हो तो बुद्धि से जो कर्म करेगा वो फल के आरंभ के नहीं होते आगे जन्म के आरंभ नहीं बनते अंतकर्म की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान ज्ञान के माध्यम से मोक्ष देने वाले होते हैं न इतराणी बोलते अन्य कर्म नहीं कौन जो अहंकार विशिष्ट किया वो कर्म मैं करता हूं भोक्ता कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो अहंकार लेकर जो किया जाता है वो फल आरंभ होते हैं आगे शरीर आदि देने वाले वही कर्म होते हैं न इतराणी अन्य कर्म नहीं जो सा अहंकार जहां है अहंकार के सहित जो कर्म नहीं है अहम बुद्धि नहीं है इस ईश्वर ईश्वरपण बुद्धि से कर्म करता है जिस काम भाव से वो कर्म फलारंभ ग होते हैं। तत्र तत्र इस प्रकार तत्र तत्र भगवान भगवता उत्तम पूर्व में सारे बातें बताते रहे जिस काम कर्म की महिमा बताते रहे भगवान कहा और महाभारत में ये बात बताया कहते हैं बीजानक बीजा बीजानदग्धाने न रोहंती यथा पुनः ज्ञानदग्ध तथा क्ले सैत्मा संपत्ति पुनः कहा बीजानी अग्नि उपदग्धानी बीजाने अग्नि से जले हुए जो बीज होंगे चाहे चने आदि का जो भी बीज हो अग्नि में पहले भून दिया उसको उपदग्धानी अग्नि उपदग्धानी बीजाने अग्नि के द्वारा जले हुए जो बीज होते हैं तो हाँ। रोहनती यथा जिस प्रकार आरोहित नहीं थे अंकुर नहीं दे सकते अग्नि के द्वारा जल गए जो बीज वो बीज आगे अंकुर नहीं दे सकते फल नहीं दे सकते यथा जिस प्रकार ये पुनः फिर दोबारा फल नहीं दे सकते जिस प्रकार दोबारा फल नहीं दे सकते वो इस प्रकार ज्ञान दगदही तथा क्लेशय ज्ञान के द्वारा पंच क्लेश जिसका नाश हो गया अविद्या अस्पिता राव द्वेश अभिद्वेश समाप्त हो गए जिसके ज्ञान दगदही क्लेश तथा हमारे उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा जल गए केश जिस क्लेश जिनके पंच क्लेश जिसमें है ही नहीं आत्मा नात्म रूप ज्ञान के द्वारा ना आत्मा संपत्ति पुनः आत्मा दोबारा उत्पन्न नहीं होगा जिन्होंने ज्ञान के द्वारा क्लेशों को जला दिया है जिस प्रकार अग्नि के द्वारा बीज को जला देने पर दोबारा अंकुर होना संभव नहीं उसका ठीक इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जो अविद्यादि क्लेश जिसका नाश हो चुका है ज्ञान के द्वारा दग्ध हो गया क्लेश ऐसा जो आत्मा है न संपत्ति से पुनः जिस पुरुष ने ऐसा काम कर दिया ज्ञान के द्वारा क्लेशों को समाप्त कर दिया उस ऐसे आत्मा द्वारा उत्पन्न नहीं होता महाभारत में कहा युक्ति है यह अस्तु तावत ज्ञानोत्पत्ति उत्तरकाल कृता नाम कर्मणाम ज्ञान दाहो ज्ञान स्वाभाविक तत्वाथ अपूर्वादी एक और शंका करता महाराज ठीक है एक ही कर्म नाश हो जाएगा तीन वैसे ज्ञान के बाद में जो कर्म होगा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले कर्म है ज्ञान के साथ सा, साथ है वो इसलिए ज्ञान के द्वारा नष्ट होगा वो जल जाएगा जो ज्ञान के द्वारा कर्मनाश होने वाले कौन सा कर्म प्रारूभ तो भोग के द्वारा हो जाएगा नाश और ज्ञान के द्वारा रास कहा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी कहा हुआ है तो ज्ञान से कर्म नाश होना माने ज्ञानोत्तर होने वाले कर्म ज्ञान हो गया है और जो कर्म होगा उस काल में वो कर्म का रास होगा किंतु पूर्व वाले कर्म ज्ञान से पूर्व काल में जो कर्म है इसी शरीर में और संचित है उसका तो नष्ट नहीं होगा क्यों ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में जो कर्म होगा सुभाष जो भी बनेगा वो तो ज्ञान साथ साथ है इसलिए ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाएगा वो क्यों तो पूर्व वाला नहीं होगा ऐसा है पूर्वालिक फिर दो तो बचेंगे यही फिर भी दो कर्म बचेगा तो उसका फल देने के लिए शरीर दिलाएगा वो तो शरीर होगा फिर कर्म होगा फिर मुक्ति कहां रहेगी न सब हो भिजाए थे भजन अयुक्त है ठीक नहीं है यही कहना पूर्वादि का अस्तुतावत तब तक ये मान लेते हैं अब हम पुरवादी कहता है ज्ञान उत्पत्ति ज्ञानोत्पत्ति उत्तरकार कर्म ज्ञान उत्पत्ति के आगे किए जाने वाले कर्म होते हैं शरीर अभी प्रारूप से से कुछ, कुछ ना कुछ कर्म तो होगा वो कर्म ज्ञान ज्ञान के द्वारा दाह वही होगा जलेगा वही ज्ञान सहभावी तो अथ क्या हेतु ज्ञान के साथ साथ है वह कर्म ज्ञान के सहभागी है वह कर्म इसलिए उसके द्वारा दहा हो जाएगा ज्ञान के द्वारा ज्ञान उसको नाश कर देगा ज्ञान के उत्तर काल में जो कर्म होंगे वो तो ज्ञानी का न तो यह जन्म नहीं ज्ञानोत्पत्ति प्राप्त कृताना इसी जन्म में ज्ञान उत्पत्ति से पहले किए हुए कर्म उसका नाश तो नहीं होगा और अतीत अनेक जन्म कृतार नाम पूर्व जन्म जितने बीते हुए हैं अनेक जन्म में किए हुए जो कर्मों का संचित कर्म उसका ज्ञान के द्वारा दाहो नहीं उ तो दहाँ ज्ञान है ही नहीं उस काल में ज्ञान के उत्तरकाल में तो ज्ञान साथ साथ है इसलिए ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाएगा ठीक है किंतु तो ज्ञान से पहले इसी शरीर में जो कर्म हुआ है अथवा पूर्व शरीर में जो कर्म हुआ है संचित कर्म है उसके तो ज्ञान के द्वारा नाश होना ठीक नहीं ये पूर्ववाजी बोल रहा है तो दो कर्म तो रह जाएंगे दो प्रकार के तो उसके द्वारा अनेक जन्म लेना पड़ेगा तो जन्म लेते लेते कहाँ मोक्ष होगा न स भोयाते बाकी अयुक्त है ठीक नहीं कहना है पूर्ववाजी का सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है भैया सर्वकर्मा विधि विशेषणाद ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी कहा हुआ है क्या कहा हुआ है कोई और कोई प्रारब्ध अथवा ज्ञानोत्तरकालीन कोई विशेषण तो आई ही नहीं सर्वकर्माणी कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्प्रसात कुर्ते तथा भगवानी बोल तो के आए तो कई कोई कर्म नहीं ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म नष्ट हो जाते बोला हुआ है प्रारब्ध छोड़ करके प्रारब्भ तो, तो, तो पहले अपना बेग भर चुका है फलों फल दे रहा है उसको नाश नहीं कर सकता प्रारंभता का ज्ञान क्यों बाद में पैदा हुआ है क्या पहले से जो तो काम कर रहा है उसको रोक नहीं सकता किंतु जो, जो अभी संचित खाते में पड़े हैं अभी काम नहीं कर पा रहे उनको नाश करेगा तो सर्वकर्माणी विशेषण है भगवान ने दिया हुआ है ज्ञान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी वस्तु तथा कहा सर्वकर्माणी विशेषणाथ कहते हैं सर्व विशेषणा सर्वकर्माणी दिया है भगवान ने विशेषण कहा चतुर्स्या बोल के आए थ धाम से समृद्ध हो गए भस्मसात सर्वकर्माणी काल भावना में सर्वक्राम फिर पूर्व बोलता है नहीं ज्ञान के बाद में किए जाने वाले जितने कर्म होंगे सुबह कर्म होता रहेगा अभी आयु बहुत है ज्ञान हो गया तो क्या हुआ आगे आयु है शरीर की स्थिति है तो कर्म करता रहेगा ज्ञानोत्तर काल में होने वाले सारे कर्म ऐसा कहा भगवान ने वहां ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी का अर्थात ज्ञानोत्तर काल में होने वाले कर्म जितने भी कर्म होते हैं वो नाश हो जा पूर्वादी बोलता है ज्ञानोत्तर काल भाविना सर्वकर्मा सर्वकर्म विशेषण दिया है भगवान ने ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात पूर्त तथा कहा हुआ है तो ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले सारे कर्मों का भस्म होना यह कहा है तो ज्ञान के पूर्व काल वाले के नहीं कहा पूर्वादी का कहना तो सिद्धांत कहते संकोच संकोचे कारण रोपते संकोच करने में कारण नहीं मिले क्यों तुम संकोच कर रहे हो सर्वकर्माणी करता ज्ञानोत्तर काल के कर्म ले रहे हो भगवान ने तो कुछ कहा नहीं ऐसा सर्वकर्माणी कह दिया साधारण रूप से है संकोच करने में वो वाक्य का एक एक जगह में अर्थ करना अन्यत्र नहीं घटाना संकोच करने में कारण नहीं मिलता सिद्धांत कहा आगे सिद्धांत बोलते जो तुमने अनुमान दिया था एक पूर्व पृष्ठ अनुमान था संचितादि जो कर्म होते हैं ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता कर्मत्व हेतु है प्रारब्ध कर्म तो बोला था दृष्टान दिया था यु उत्तम पूर्व पक्षा यु उत्तम पूर्वादि ने जो कहा था सिद्धांत उसको अनुवाद करके अवखंडन करना चाह रहे हैं जो अनुमान दिया था यु उत्तम यथा वर्तमान जन्म आरंभकाणी का कर्माणी जैसे वर्तमान जन्म में आरंभक जो कर्म है वो नाश नहीं होते वर्तमान जन्म के आरंभ कर्म प्रारब्ध कर्म जो वर्तमान शरीर को पैदा करके काम करा रहा है सुख दुखा दे रहा है ये वर्तमान कर्म का आरंभ कर्म है प्रारंभ कर्म होता है वो यथा वर्तमान जन्म आरम्भ काणी कर्माणी न क्षेत्र ज्ञान है ना यही होगा ना ज्ञान के द्वारा इनका नाश नहीं होता ये दृष्टान यह दिया हुआ है कुरवादी ने फलदान आय प्रवृत्तान सत्य फल, फल देने के लिए प्रवृत्त है कर्म होने पर भी सत्य भी ज्ञान है ज्ञान होने पर भी इनका नाश नहीं होता क्यों क्यों फल देने के फल दे रस आरंभ कर दिया जिन्होंने सुख दुख दुखादि जिन्हें आरंभ कर दिया प्रारब्ध कर्म ने यही पूर्वी को फिर एक कहा था यथा वर्तमान जन्म आरंभ आरंभकाणी कर्माणी वर्तमान जन्म के जो आरंभ कर्म प्रारब्ध कर्म जिसको बोलते हैं ये कर्म नक्षीय फलदान फल देने के लिए नक्षीय नाश नहीं होते क्यों फलदान आय फल देने के लिए प्रवृत्त है यह सुख दुखादि भोग कराने प्रवृत्त है कर्म इनका नाश नहीं होता सत्य भी नक्षी अंत ज्ञान होने पर भी नाश नहीं होता इनका वर्तमान शरीर जो देर करके काम कर रहा है वो कर्म का नाश नहीं होता ये दृष्टांत है उसका तथा उसी प्रकार अनारब्ध फलाना भी जिनका फल आरंभ नहीं हुआ अभी मैं ज्ञान से पूर्व काल में अत्वास। जो कर्म है अथवा संचित जितने कर्म है अथवा ज्ञानोत्तर काल में जो कर्म होगा तीन प्रकार के कर्म है तथा अनारब्ध फलाना में जिनका फल आरंभ नहीं हुआ भी संचित खाते में पड़े हैं सब सुप्त अवस्था में है सब जागृत में नहीं आए जो कर्म कर्मा क्षयों न युक्ता यह भी नाश नहीं होना चाहिए ये अनुमान का स्वरूप ही होगा संचितादि कर्म ज्ञान है ना अनाश्यम कर्मत्वात तरार्ग कर्म तो पूर्व आदि का अनुमान था तद असत सिद्धांत बोलते ठीक नहीं तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं है पूर्व पुरुष ने अनुमान दिया था वो अनुमान ठीक नहीं है केसाम मुक्ते सुबत प्रवृत्त कहते हैं उन कर्मों में जैसे छोड़ा हुआ बाण होता है उसी प्रकार प्रवृत्त फल वाला है जैसे धन से बाण छोड़ देंगे तो लक्ष्य भेद करके भी रुकेगा नहीं आगे जहां तक वेग होगा जाकर ही रुकेगा। वेग समाप्त होने पर ही रुकेगा जब तक तो वेग समाप्त नहीं होगा लक्ष्य भेद होने पर भी ऋढ़ता तो नहीं आगे जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है पूर्वाजी ने कहा था मुक्त प्रवृत्त फल प्रवृत्त फल वाला है सिद्धांत हो गए क्यों जैसे छोड़ा हुआ बाण उसका फल आरंभ हो चुका है उसको ज्ञान रोक नहीं सकता इस प्रकार है तुमने तो जो दृष्टांत दिया था ना प्रारंभ कर्म को उस प्रकार जैसे ज्ञान के द्वारा ये रुकता नहीं है ये ठीक है किंतु वहां पर जो ज्ञान के द्वारा अनाश्य करना संभव नहीं सचिदा ही ये तो ज्ञान के द्वारा अनाश्य है छोड़ा हुआ बाण जैसा मुक्ता ईश्वत बाण को यीशु बोलते हैं छोड़ा हुआ यीशु के समान बाण के समान है क्योंकि ये तो फल देना शुरू कर दिया ज्ञान बाद में होगा जैसे लक्ष्य कर समझ करके छोड़ दिया बाढ़ गलत हो गया करके रुकेगा कर ये बाढ़ नहीं रुकता छूट गया तो छूट गया ज्ञान होने पर भी लक्ष्य का ज्ञान बाद में हो गया वृक्ष समझ करके छोड़ा था बाद में गाय समझ लिया और बाढ़ रुकेगा वो तो पूरा भेद करके जब तक वेग नाश नहीं होगा तब तक वो नष्ट नहीं होगा चलता रहेगा बाँ ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है ये तो ज्ञान होने पर भी शरीर मनिकर्म होता रहेगा इसका आरब्ता करवा तो चलता सूक्त का आदि भोग देता रहेगा तो तेसाम मुक्त प्रवृत्त फलत्वाद ये कहा था प्रवृत्त फलत्वाद ये प्रवृत्त फलत्व यह तो उपाधि बन जानी है इस अनुमान माना साध्य क्या है मैं ज्ञान अनाश्य था यत्र यत्र ज्ञान अनाश्य तुम तत्र तत्र प्रवृत्त फलत्व साध्य का व्यापक हो हेतु का अव्यापक हो उपाधि बोलते हैं पंचहित्वा दास में से ये भी एक त्वाभाष तो है हेतु जैसा लगता है तो नहीं होता इसके द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं होती यत्रेत ज्ञान अनाश्यत्व ज्ञान के द्वारा नाश्य नहीं है तत्र तत्र प्रवृत्त फलत्व यथा प्रारब्ध करता ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता उसका और प्रवृत्त फल वाला है किंतु यत्रेत्र हेतु कर्मत्व हेतु जहां जहां कर्मत्व रहेगा वहां वहां प्रवृत्त फलत्व नहीं कहां में साध्य की व्यापकता दिखाने के दृष्टांत दि में चले जाना और हेतु का अव्यापकता दिखा पक्ष में चल जाना यही होता है उसी को कहते हैं उपाधि उपाधि होने से सुपाधि को हेतु व्यापित सिद्ध हो जाएगा उपाधि सहित हेतु को असिद्ध बोलते हैं असिद्ध तीन प्रकार के होता है तो इन पे से व्यापित्व सिद्ध आता है तो यह हेतु हेत्वाभाष हो जाएगा यह सिद्धांत करें तुम्हारा अनुमान हेतुवाभाष है हेतु नहीं है हेतु जैसा लगता है हेतु नहीं है इसके द्वारा ज्ञान अनाश्यत्व सिद्ध नहीं कर पाओगे तुम संचिता कर्मों में ये कहना है जैसे दृष्टांत दे दिया था यहाँ मुक्ति सुबत बोला हुआ है कोई दृष्टांत को पहले सिद्धांत रखते हैं जैसे छोड़ा हुआ बाण ज्ञान हो गया गलत हो गया करके तो रुकता नहीं है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी शरीर में अब ज्ञान हो गया प्रारूप जन्म से गर्भ से फल दे रहा है वो बाद में जन्म के बाद में कई सालों के बाद ज्ञान हुआ हो बताओ तो वो जो पहले से फल दे रहा हो उसको रोक नहीं सकता ज्ञान जैसे छोड़ा हुआ बाढ़ को रोकने पाएगा ज्ञान होने पर भी लक्ष्य गलत हो गया करके बाढ़ तो रुकेगा नहीं छूट गया वो क्योंकि तो धनुष में ही होगा जब तक बाढ़ छोड़ा नहीं होगा तब तक लक्ष्य गलत समझ गया तो मैने वो छूटेगा नहीं पड़ा रहेगा वो स्थिति है तो यही कहना यहां यथापूर्वम लक्ष्य वेदाया मुक्त ईश्वर पहले लक्ष्य के भेद करने के लिए कोई भी हरिण समझ करके छोड़ा हुआ बाण होता है लक्ष्य भेद आया मुक्त ईश्व धनुष हो मुक्त ईश्वर धनुष त्यागा हुआ ईश्व है छोड़ा हुआ बाण होगा धनुष को धनुष से है को वो लक्ष्य धनुषेद उत्तर काल लक्ष्य वेद के आगे भी जब तक बेग रहेगा उसमें लक्ष्य लक्ष्यभेद होने पर भी रहेगा लक्ष्य भेद उत्तर काल वी आरब्ध बेग बेग जित बेग आरब था उसे प्रारूप भरा हुआ था बेग वही बेग का जितक खींचा था धनुष को उतने दूर पहुंचेगा जो प्रारंभ हुआ ये एक सा बेग। किसका बाढ़ का बेग उसके छह होने पर भी वेग का छह होने पर भी पता नहीं, नहीं, नहीं थे वो तो पतन के द्वारा जब गिरेगा तभी उसकी मृत्यु होगी चल रहा बंद तो हो जाएगा बाढ़ का तब तक नहीं होगा चाहे लक्ष्य सही हो चाहे गलत हो छूट गया तो छूट गया ऐसा होता है ठीक इस प्रकार प्रारंभ गर्भते हैं एवं इसी प्रकार समझ रहा प्रारब्भ को एवं शारीर शरीर आरम्भ कम कर्म हरीर के जो आरंभक कर्म है प्रारब्ध कर्म जिसको बोलते हैं अभी सुख दुखादि जो दे रहा है वो तो गर्भ से ही शुरू हो गया उसका काम और ज्ञान होगा जन्म के बाद वो भी कई सालों के बाद होगा ज्ञान वो ज्ञान उसको रोक नहीं सकता प्रारब्ध को रोक नहीं सकता जैसे वो बाढ़ को रोक नहीं पाया गलत लक्ष्य हो गया करके चल गया तो चल जब देख समाप्त होगा तभी रुकेगा ठीक इस प्रकार रिक्सा भी आयु समाप्त हो जाए समाप्त हो जाएगा कहना है एवं शरीर शरीरारंभ शरीर को, को आरंभ करने वाले जो कर्म है प्रारब्ध कर्म जिसको बोलते हैं शरीर स्थिति प्रयोजन ही रुकृत्य भी आत्मज्ञान हो गया 10-20 साल के बाद प्रारब्ध चल रहा है गर्भ ही चल रहा है 10-20 साल के बाद में ज्ञान हो गया हो गया अब समझता है कि अब शरीर की स्थिति प्रयोजन मेरा नहीं रहा शरीर रहने का मेरा प्रयोजन नहीं अब काम पूरा हो गया आत्मज्ञान हो गया है काम पूरा हो गया है, या हरने के इस घर में रहने के समय पूरा हो गया समझता है शरीर प्रयोजन शरीर स्थिति प्रयोजन निवृत्ति भी शरीर के स्थिति के लिए जो प्रयोजन था मुक्ति के लिए शरीर चाहिए था शरीर में रह करके साधना करनी थी तो उसके प्रयोजन समाप्त हो गया अपने को अलग कर चुका है शरीर आदि से ऐसी स्थिति होने पर भी असंस्कार वेग ख्याल पूर्वत बढ़ते जब तक संस्कार वेग समाप्त नहीं होगा कर्मों का संस्कार है तब तक वेग होने से के पहले पहले तक आम यहां पर मर्यादा में है जब तक वेग समाप्त नहीं होगा जो कर्म तो कर्म चला कर्मचारा वेग जब तक भी पूरा होगा आयु पूरी नहीं होगी तब तक बर्थते शरीर तो रहेगा ये ज्ञान होने पर भी रहेगा क्यों तो पहले से फल दे रहा हो जैसे छोड़ा हुआ बाढ़ पहले से फल देने लगे बाद में ज्ञान होने पर रुकना नहीं उसने लक्ष्य वेद करके आगे भी जा सकता है वेग हो तो इस प्रकार लक्ष्य वेद तो हो गया है आत्मा अनात्म विचार हो गया आत्मा को अलग कर लिया लक्ष्यभेद हो गया है छोड़ा वो बाढ़ के समान अपने को अलग कर चुका फिर भी वो संस्कार तो रहेगा आगे पहुंचेगा अरे शरीर पाप नहीं बताओ उसका ठीक इस प्रकार है सैब वही जो ईशु धन वही जो बाण है जब धनुष में पड़ा होगा छोड़ा नहीं गया उस स्थिति में होगा लक्ष्य समझता हरिण को तब तक समझ लिया नहीं गाय है तो धनुष में बाढ़ है छोड़ा नहीं है वो बाढ़ रुकेगा कि नहीं रुकेगा रुक जाएगा यही कहना इसी प्रकार वो जो बाढ़ चल गया तो चल गया था पहले वाला से था छूटा हुआ बाढ़ था वो तो चला चला लक्ष्य गलत हो गया करके रुका नहीं ठीक इस प्रकार यहां भी समझ रहा है कि प्रारंभ कर्म जो होता है जन्म से क्या गर्भ से आरंभ हुआ है फल देने के लिए और ज्ञान होगा दस साल के बाद जब भी होगा माने पैदा होने के पश्चात तो उसको रोक नहीं सकता वो आगे तक वो बे उसका भरा हुआ चल रहा है काम करेगा शरीर पात्र जब तक नहीं होगा तब तक प्रारों काम करेगा ज्ञान होने पर भी ज्ञान का प्रतिबंधक बन जाता है वो ज्ञान होने नहीं देता मानी ज्ञान का रुकावट डालता है तब तक नहीं होगा ठीक सैव वही जो बाढ़ है ना यशु माने बाण अभी धनुष्य छोड़ा नहीं है छोड़ने पर तो अपने वेग समाप्त हो नाश होना है उसका तो पुरा इस प्रकार सैव वही जो धनुष है वह बाण है वह प्रवृत्ति निमित्त तो अनारब्ध वेगस्तु प्रवृत्ति का निमित्त वेग होता है आरब्ध नहीं किया वेग क्योंकि वेग चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए वेग के बिना बढ़ नहीं सकता वेग नामक संस्कार होता है उसमें तो प्रवृत्ति निमित्त जो वेद है वेग है अनारब्ध वेग प्रवृत्ति का निमित्त वेग था वह आरब्ध नहीं हुआ वहां बेग आरंभ नहीं हुआ यहां मान प्रवृत्ति करना था लक्ष्य को भेद करने के लिए उसके लिए बेग चाही बना भरना पड़ेगा बाढ़ में माना धनुष को खींच रहा था छोड़ना था वो किया नहीं जिस काल में बेग आरंभ नहीं हुआ जिस वेग में अमुक्त हो धनुष जी धनुष ही प्रयुक्त हो मुक्त नहीं है धनुष में ही है धनुष ही प्रयुक्त तो धनुष में पड़ा हुआ अभी छोड़ा नहीं गया बाढ़ उपसंभ्रिय वो बाढ़ को बेग गलत हो इस लक्ष्य गलत हो तो रुक जाता अभी वो उपान रुक जाता है जो छोड़ा नहीं से वो उपान तो रुक जाता है ठीक इस प्रकार संचितादि कर्म अभी वेग नहीं भरे हैं क्या नहीं भरे हां इसमें प्रारंभ तो वेग भर चुका है ये तो ज्ञान होने पर भी आगे तक चलेगा जब तक आयु है किंतु संचित आदि में वेग नहीं भरा अभी वो वो नाश हो जाता है ज्ञान के द्वारा यही कहना है तथा उसी प्रकार अनारभ फलानी कर्माणी जो प्रारंभ हुआ फल जिन कर्म का संचितादि जो कर्म है संचित क्रियापाण आगामी जो बोलते हैं क्रियापाण हमारे ज्ञान से पूर्वकाल में किया गया और आगामी आगे होने वाले तो ये जो कर्म है उसी प्रकार के कर्म स्वास्त्र स्थान में ही अंतकर्म में पड़े हैं संस्कार रूप से कहां पड़े अभी लक्ष्य की तरफ गए नहीं छोड़ा ही नहीं गया उनको स्वास्थ्य स्थान अपने स्थान में ही हो अपने आश्रय में वो स्थित है अंतकर्म में पड़े जो कर्म ज्ञान ना देवी भस्म कर, कर दिया जाता है, बीज रहित कर दिया जाता है उनका किनका का क्यों अभी छोड़ा नहीं गया है उनको अभी मैंने शरीर के सुख दुखादि देने के लिए आरंभ नहीं हुए वो तो अंतकरण संस्कार रूप में पड़े हुए हैं वो तो ज्ञान के द्वारा नाश किया जाता है पथित् अश्विन विद्वत शरीर और इस मान इसके या के द्वारा नाश हो गया इस शरीर के प्रतीत होने पर नष्ट होने पर होने पर अश्विन शरीर इसी शरीर में नशभूय भिजाए थे कहा है ये शरीर के नष्ट हो जाने पर आगे पुनर्जन्म नहीं होगा इसलिए भगवान यह कहा नशे भिजायते कहा था व्यक्ति पुरुष प्रकृति सह सर्वथा वर्तमान रूपी नशभू भिजाए थे यह कहा यह शरीर जब तक होगा माने प्रारूपकर्म काम कर रहा है तब तक तो ज्ञान होने पर भी रुकावट ना हुआ है और दोबारा जन्म नहीं होगा इसके लिए कहा तो पहले वाले तो नाश हो गए सबके सब ज्ञान के, के द्वारा मारे अभी धनुष में ही है छोड़ा नहीं गया ऐसे स्थिति में है मतलब धनुष में पड़े हुए जो बाढ़ होते हैं वो मारे अपने प्रवृत्ति नहीं कर सकते अपना काम नहीं कर पाते तो उसके द्वारा वो लक्ष्य बच जाएगा ये स्थिति आदि इस प्रकार यहां भी समझिएुगतम एवं उक्तम भगवान ने सही कहा कौन न सब हो जाए दोबारा उसका जन्म नहीं होगा कहा युक्तम एव उत्तम ठीक कहा युक्ति संगत कहा भगवान ने इति सिद्धम ये सिद्ध हुआ कहा ठीक है ज्ञानाधीन सर्वग्रमदाहे ज्ञान के अधीन सारे कर्मों का स्नाश होने में सर्वधर्मा पर वाक्यशेष प्रमाणी होती अष्टादश अध्याय में आए आएगा सर्वधर्व परित्यजय सरम ब्रजा हम तो असर्व पाप है माशी साप कौन है धर्मा धर्मा जी जो पाप है मुक्त करूंगा कहा भगवान ये कहना है तो, तो ज्ञानाधीन दिन, ज्ञान दिन, दिन, के अधीन सर्व कर्म के जलने में सर्वधर्वान परित्यजय बाकी जो प्रमाणित बक्षजी जो सबसे ही कहा था पहले भी भगवान ने कहा धाम सिंह के द्वारा कहा हुआ है आगे भी भगवान कहेगी इस बात को ज्ञान के द्वारा सारे कर्म जल जाते हैं प्रारब्ध छोड़ छोड़कर ज्ञानाद अनारब्ध शेष कर्म क्षय युक्तिरपि वक्तों में सक्याते हैं जो अनारब्ध कर्म है जिन्हें फल देने के लिए तैयार नहीं है अभी सुप्त अवस्था में पड़े जो कर्म आदि कर्म हैं प्रसुप्त अवस्था में है ज्ञानाद अनारब्ध शेष कर्म है, है। अनारब्ध जो अशेष कर्म जितने भी कर्म हैं चाहे क्रियमाण हो चाहे आगामी हो चाहे संचित हो तीनों के दोनों जो कर्म है जितने भी हैं युक्ति रिभतुम युक्ति भी कहा जा सकता है इसमें सक्या युक्ति रि बक्तुम युक्ति भी कही जा सकती इसमें। है इसमें माने श्रुति से सिद्ध है स्मृति से सिद्ध है युक्ति से भी सिद्ध है ये बात कर रहे हैं ये भी किया जा सकता वासे है उपपत्य कर के हाथवासी में क्या है उपत्ति युक्ति क्या है अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तान ही कर्वाणी देखो होते अविद्या काम क्लेश ये बीज होते हैं कर्मों का अविद्या अस्मितादी होने पर कर्म करता है राजदेश द्वारा कर्म करता है तो कर्माणी जन्मांतर अंकुरम आरम्भ थे अन्य जन्म के अंकुर बीज पैदा हो जाते माने अंकुर फूटा देते हैं बीज कई होता बीज अविद्या काम करवादी बीज होते हैं क्लेशादी बीज होते हैं क्लेश के कारण कर्म करता है पुण्य पुण्य कर्म करता है जन्मांतर के आरम्भ बीज बन जाते हैं ये अविद्या टीका में कहना है तामेव विवृत्ति उसी को कहते हैं अविद्यादि की शब्द युक्ति की व्याख्या की ताम युक्ति में उसी युक्ति को कहा। एक ही कहा अविद्या अविद्या काम क्लेश अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तक कर्म होते हैं जिन कर्मों के निमित्तक है यही है ऐसे कर्म है वह जन्मांतर अंकुर आर आर बनेगा जन्मांतरूपी अंकुर को पैदा करते हैं अज्ञा से देखो अज्ञान ही होगा जो अपना ज्ञान नहीं है सारा ज्ञान है भूगोल खगोल सब जानता है किंतु अपना ज्ञान नहीं है उसको अज्ञानी कहते हैं इस शास्त्र में विज्ञानी तो नहीं है अपने को जानता हो वही ज्ञानी होता तो। है यहां तो बाकी सब सब्ञान चाहे कितने भी साइंस से पढ़ो कुछ विज्ञान पढ़ो कुछ भी पढ़ो वज्ञानी तो हो यहां के हिसाब से तो अविद्या अज्ञ अविद्या अस्मिता रागदेश निवेशाख्य क्लेशा पकाने सर्व अनर्थबीज बीजा तातीकृत्या यानी धर्माधर्मकर्मा तान्मा जन्म जन्वा आरंभका यानी तो विद्या विद्यादग्ध क्लेश बीज से प्रतिभास पात्र शरीरा कर्मा ना शरीरारंभका दग्धपटवत अर्थक्रिया भावात ये कहते हैं ज्ञानी और ज्ञानी में इतना फर्क है कहते हैं वही कर्म कैसे दो प्रकार भूना हुआ चना और साबूत चना अभी भगव नहीं ऐसे जो चना है दो चनों में फर्क है साबुत चना से तो अंकुर निकल सकता भुना हुआ हमें नहीं निकल सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना है यह कहना चाहते हैं और जैसे जो अज्ञानी होगा ना उसके कर्म जन्मार जन्मांतर को पैदा करने वाले होते हैं आरंभक बनते हैं कर्म के कारण जन्म होगा अज्ञानी, हो अज्ञानी को ये कहना है और से जो अज्ञानी है उसका अविद्या अस्मिता रामद्वेश अभिनिवेश इत्यादि नाम के जो पांच क्लेश होते हैं उसके पास अविद्या है माने भिन्न में भिन्न बुद्धि में आत्म आत्मबुद्धि होना अपवित्र में पवित्र बुद्धि होना असुख में सुख बुद्धि दुख में सुख बुद्धि होना अविद्या के लक्षण होता है अविद्या अस्पिता माने अन्य में अन्य बुद्धि को अस्पिता बोलते देहादि में मैं हूं तो राग द्वेष एक में आसक्ति है एक में द्वेश है प्रेम है द्वेष है स्वर्ग आदि में राग है प्रेम है इसलिए कर्म करता है एक में द्वेष है नर्गादि में द्वेष है किंतु तो? उसका साधन को कर लेता है हिंसादि कर्म कर जाता है राग देश और अभिनिवेश मरूंगा करके डर बना हुआ है इसको अभिनिवेश बोलते हैं ये शरीर में तो मरा नहीं तो कैसे उसको अनुभव हुआ सर्प को देख करके डरता है व्याग्र को देखकर डरता है क्यों डरता है अभी उसे काटा तो है ही रहे क्या बिना अनुभव का ही डर रहा क्या अनुभव था पूर्व जन्म जन्म जन्मांतर में ऐसा हुआ था उसका अनुभव होता है उसको तो उसका अनुभव है भीतर संस्कार रूप से बैठा है इसलिए भयभीत होता है व्याग्रादी से कहना है ये पांच क्लेश होते हैं कष्ट देने वाले हैं क्लेशात्मक ये क्लेश स्वरूप कष्ट वाले है कष्ट देने वाले हैं सर्व अनर्थ बीजानी यही हो पांच सारे अनर्थों का बीज यही होते हैं ये पांच अविद्या राग रागद्वेश अभिनवेश ये होने पर सारे अनर्थ आ जाएंगे सर्व अनर्थ बीजानी का सारे अनर्थों का बीज है ये तामित्ती कृत्य पांचों को निमित्त बना करके जो कर्म करता है अज्ञानी क्या करता है यह अविद्यादि जो पांच है ताने अविद्यादि ने जो अविद्यादि है पांच निमित्तिकृत्य उनको निमित्त बनाकर यानी धर्माधर्म तानि का धर्माधर्म कर्माणी जितने भी धर्माधर्म कर्म जो भी करता है पांच के अज्ञानी है अज्ञानी होने से राग होगा द्वेष होगा अविनिवेश होगा हो हो इत्यादि है होने से कर्म करता है व्यक्ति निमित्त यही है तो निमित्तिकृत्य कृत्य यानी धर्माधर्म कर्म का हानि कहा रूपी कर्म होते हैं यही पांच को लेकर निमित्त यही होते हैं पांच अविद्या अस्पिता राग द्वेश अभिनिवेश यही है अज्ञानी के होते हैं सब कर्महानी जन्मारंभगाणी वही कर्म होते हैं जन्म के आरंभक अविद्यादि को आश्रय लेकर के जो कर्म किया होगा वो जन्मार जन्म के आरंभक होते हैं ठीक है किंतु अब ज्ञानी के लिए कहते हैं यानी तो जो कर्म ज्ञानी मानी कर्माणी जो कर्म जितने जो कर्म अन्य है तू मैं किंतु जो अन्य कर्म है विदुषो जो ज्ञानी होगा प्रकृति पुरुष का विवेचन करके बैठा होगा विदुषो ज्ञानी का विद्यादग्ध क्लेश जैसे विदा ज्ञान के द्वारा बीज दग्ध हो गया विद्यादि बीज समाप्त हो गया कर्मों का जो बीज था विद्याधि ज्ञान है ना ज्ञान के द्वारा विद्या या दग्ध बीज, बीज क्लेश ऐसे कहा दग्ध हो गया बीज रूपी जो क्लेश थे जो पांच जो कर्मों का पैदा करने वाले थे नष्ट हो गया जल गए जिसके ज्ञानी के जले हुए अ ज्ञानी जले नहीं थे वो इसलिए कर्म के आरम्भ हुए थे इनके जला हुआ है ज्ञानी का विद्यादग्ध विद्या के द्वारा दग्ध है क्लेश रूपी बीज जीत जिस ज्ञानी का तिलेश जिस ज्ञानी का जला हुआ है ज्ञान के द्वारा उसका तो प्रतिवास मात्र केवल दिखने में कर्व होते हैं क्या होते हैं प्रतिवास मात्र शरीर जैसे जला हुआ कपड़ा लगता फटोब बोलेंगे जला हुआ कपड़ा दिखने में तो कपड़ा ही लग रहा है किंतु काम में नहीं आता ज्ञानी के कर्व ऐसे होते हैं दूसरे के लिए दिखने के लिए होता है कर्म कर रहा करके यही कहना है प्रतिभाष मात्र शरीर केवल देखने के लिए शरीर है कर्म जैसे लगते हैं देखने में ज्ञानी के द्वारा कर्म होगा वो तो कर्माणी प्रतिभा मात्र शरीरानी कर्माणी नी शरीरात्मक वो कर्म जो होते हैं ता कर्माणी न शरीर आत्मकानी शरीर के आरंभ नहीं होते हैं शरीर देने वाले ना होते हो तो, कर्म कैसे दग्ध पटवत अर्थक्रिया सामर्थ्य जैसे जला हुआ कपड़े पे पैना नहीं जा सकता अर्थक्रिया नहीं है जले हुए कपड़े में राख बन के बैठा है क्योंकि हवा नहीं आई जब तक कपड़ा ही दिखता हो जले हुए कपड़े पहनने में काम नहीं आता है देखने में कपड़ा दिखता है ठीक इस प्रकार है उसके कर्म तो जला हुआ कपड़े कर्म अर्थक्रिया सामर्थ्य नहीं है उस कर्म में या जन्मारोपण सामर्थ्य नहीं है ज्ञानी के कर्म में दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ता है कर्म करता है करके किंतु वो शरीर से कर्म दिखता अपने में कर्म दिखता ही नहीं उसको ज्ञानी को शरीर को अलग किया हुआ है तो दूसरे का कर्म दूसरे में कैसे आएगा अज्ञानी को शरीर दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि कर्म करता है मानता है देखने में कर्म लगता है किंतु कर्म नहीं कर्मा भास है वो देख रहा प्रती देहाराम ज्ञानी के शरीर है अपने देह से पृथक हुआ है ज्ञानी जैसे घट से देख चक्र से घट को अलग कर दिया अपने को अलग कर दिया घट घट पृथक हो गया फिर भी चक्र तो घूमता रहेगा ना जब तक वेग समाप्त तो नहीं होगा वेग भर दिया था चक्र में कुमार ने तो घट बन गया घट बनते चक्र शांत हो जाएगा क्या जितना बेग भरा हुआ आगे तक चलता रहेगा ठीक इस प्रकार ज्ञानी को भी कहते हैं और तो चक्र से घट निकाल दिया ज्ञानी ऐसा मानता है मैंने अपना काम कर लिया है मैंने शरीर से मैंने अपने को पृथक कर दिया जैसे चक्र से घट अलग कर देता कुम्हार तो शरीर जब तक चले चले उसके शरीर ऐसे प्रतिभाष मात्र शरीर होते हैं ज्ञानी के उसके दृष्टि से अनेक दृष्टि से सही मानता है शरीर को सच्चाई से देखता है यही है प्रतिमात्र उनके देह से सही प्रती है दिखना मात्र है में उनका शरीर होता ही नहीं है ज्ञानी का कर्माशा नाम प्रतिमा प्रती जो शरीर में कर्म का आभाष हो रहा है कर्म जैसा लग रहा है वो कर्म न फल आरम फल में आरम्भ को नहीं मानते अर्थ भगवती सम्मति भगवान श्री कृष्ण की सम्मति है कहना चाहते हैं इहापी इत्यादि शब्द कहा हुआ है यहाँ इहापी चो तो इत्यादि यहां भी कहा से इत्यादि के द्वारा कहा गया तत्व प्रातीत क्लेशाणाम कर्म द्वारा देह अनार वाक्या प्रमाण कहते हैं तत्वज्ञान के आगे आत्मज्ञान होने के पश्चात तत्व ज्ञान में ना आत्मज्ञान तत्व ज्ञान ऊर्धव तत्वज्ञान होने के आगे प्रातीतिक क्लेशानाम प्रती मात्र है क्लेश वास्तव तो में ज्ञान में क्लेश होते ही नहीं है क्लेश कल्पना है प्रातिथिक कल, क्लेशान कर्म द्वारा देह अनारंभ उन क्लेश के होने पर कर्म होता था वो कर्म के माध्यम से देह अनारंभ होते क्लेश इसमें वाक्यांतरम अभी प्रमाणित अन्य वाक्य भी है महाभारत के भी है बीजानी उपदगानी अग्निदग्धानी कहा था बीज अग्नि उपदगधानी कहा था बीज जो ना अग्नि के द्वारा जले हुए जो बीज है नरोहन दिया था पुनः कहा जैसे उसके आगे फल नहीं दे पाएंगे अंकुर नहीं दे सकते ग्री अंकुर पैदा होने के लिए ग्रूहधातु का प्रयोग होता है जैसे आरूढ़ नहीं होते अंकुर नहीं दे सकते अग्नि के द्वारा जले हुए बीज इस प्रकार ज्ञान दगदय तथा क्लेश ज्ञान के द्वारा जो क्लेश नाश हो गया पंच कलेश नहीं है जी ज्ञान के द्वारा आत्म ज्ञान के द्वारा जैसे नाश कर दिया पंच कलेशों को वह नात्मा पुनो, आत्मा संपत्ति पुनः आत्मा द्वारा पैदा नहीं होगा ये कहा हुआ है ठीक है मैं कहा ज्ञानांतर भावी कर्मा ज्ञान है मंगी दाह अंगी करो तो पूरेवादी बोलते सर्व मने सर्वकर्माणी भगवान ने कहा है ज्ञान आदि नहीं सर्वकर्माणी भगवान ठीक है भगवान का वाक्य हम मानते हैं कि ज्ञान के आगे जो कर्म होंगे वह कर्म का पहले वाले का नाश नहीं ज्ञान के आगे होने वाले क्योंकि ज्ञान के साथ साथ हैं जो कर्म ज्ञान काल में जो होता है उसका तो नाश वही भगवान ने कहा सर्व कर, सर्वकर्माणी शब्द के द्वारा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी पर्व कुर्ते भगवान को शब्द यही ही में है ज्ञान के उत्तर काल में वो अंगीकर स्वीकार करता है पूर्वाजी ज्ञानांतरभावी कर्मा ज्ञान दाह अंगीकर होती है ज्ञान के पश्चात होने वाले आत्मज्ञान हो चुका है उसके बाद होने वाले कर्म तो ज्ञान के द्वारा नाश स्वीकार करता है पूर्वाजी अस्तु इत्यादि शब्द अस्तु तावत ठीक है उत्पत्ति उत्तर का नाम ज्ञान के उत्पत्ति के आगे जो कर्म होते हैं अभी शरीर पात नहीं हुआ है अब कर्म होगा ज्ञान हो चुका है आत्मज्ञान हो चुका है उक्त कर्म है ज्ञान है ना हो, ज्ञान के उदाहरण दाह होगा जल जाएंगे वो दश भी कर रहे ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान के साथ साथ हैं वो इसलिए ज्ञान नाश करेगा उसका किन्तु ज्ञान पैदा होने से पहले जो कर्म हुए उसका ज्ञान कैसे नाश करेगा पहले जो कर्म हो रखा है संचित आदि कर्म उसका नाश नहीं कर सकता पूर्व आदि का है ठीक है कहते हैं विरोधी ग्रस्ता नाम ये वो उत्पत्ते हेतु महा विरोधीग्रस्ता है पहले से ज्ञान की उत्पत्ति में क्या है पहले विरोधी बैठे हुए कौन संचित आदि कर्म बैठे विरोधीग्रस्ता ग्रस्ता नाम उत्पत्ति उत्पत्ति में जो विरोधी ग्रस्त इनका हेतु कहते हैं ज्ञान इत्यादि शब्द कहा ज्ञान है दाह दाह विरोधी साथ साथ में उनके मान उत्पत्ति काल में जो आगे होने वाले कर्म है उनके उत्पत्ति में ज्ञान साथ, साथ है इसलिए नाश कर देंगे ठीक है वो किंतु तो वो नहीं कहा ज्ञान है इतिहास उन्होंने कहा अश्विन जन्म ने जन्मांतर में ज्ञानात पूर्वाधिक न तो दाहो कह तो ये पूर्वाधि कह रहा है इस जन्म में ज्ञान के पहले जो कर्म हुए हो ज्ञान होने से पहले अथवा जन्मांतर पर पूर्व जन्म में जो कर्म हुआ संचित जिनको बोलते हैं इनके ज्ञान के द्वारा जलना संभव नहीं होता ये ठीक नहीं भगवान के भाई ये कहा पूर्वादि ने न तो इत्यादि कहा था न तो यह जन्म नहीं ज्ञानोत्पत्ति इसी जन्म में ज्ञान से पूर्व काल में जो किए गए कर्म हैं अथवा अतीत अनेक जन्मांतर करता अथवा पूर्व में जितने जन्म बीत गए अनादि से उनमें किए हुए जो कर्म हैं जो दाहो इनका तो दाह ठीक नहीं है बस होना संभव नहीं केवल ज्ञानी के का उत्तरकाल में जो कर्म होते हैं वो नाश होंगे यही सर्वकर्माणी का अर्थ वही है यह का खाना है श्रुति स्मृति विरोधा नहीं बनते परे थे अरे बाबा इसमें तो श्रुति और स्मृति का विरोध होगा केवल ज्ञान के उत्तरकालीन कर्म का ही नाश करेगा ज्ञान पूर्व का नाश नहीं कर सकता बोलने में श्रुति का विरोध स्मृति का विरोध ये सिद्धांत बोल रहे हैं न का है सिद्धांत सर्वकर्म सर्वकर्माणी श्रुति का विरोध है विशेष का सर्वकर्माणी श्रुति तो पहले दिया था छी चास्य कर्माणी आदि श्रुति है सारे कर्म कर रहा क्षीण नाश हो जाता बोला हुआ मंडक में कहा हुआ है और स्मृति है भगवद गीता यथे धाम से समित होते तो ज्ञान आगे सर्वकर्माणी भस्मसात पूर्वते हुआ है तो स्मृति का विरोध तो पहले दिखा दे स्मृति का विरोध तो दिखा दे विशेषण आदि स्मृति में कहा है सर्वकर्माणी शब्द दिया गीता टीका में कहना है सर्व शब्द सुते संकोचम संगत पूर्वादि बोलता है शब्द सर्व है सर्वकर्माणी विशेषण है सारे कर्म का ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले कर्म संकोच करके बोला तो भगवान के वाक्य में संकोच करना पड़ेगा सारे कर्मों में संचितादि कर्म नहीं लेना ज्ञान के उत्तर काल में जितने कर्म होते सब कर्म का दहा होगा जो ज्ञान के साथ साथ है ज्ञान खा जाएगा उसको पूर्वादि का कहना है टीका में प्रकरणादि संकोच का बाबा नैपम कहते प्रकरण में आदि में संकोच किया नहीं है दम संकोच किया नहीं यानी ज्ञान उत्तर काल में होने वाले कर्म के ज्ञान दाह करेगा ऐसा तो कहा नहीं भगवान ने संकोच करने के लिए तो दिया नहीं ज्ञान सर्व सर्वकर्माणी भस्पात है तथा कहा हुआ है तो संकोच करने के लिए कोई प्रकरण ऐसा तो शब्द तो है नहीं ये सिद्धांत करें इसलिए नैपम एक ऐसा करना ठीक नहीं ज्ञान उत्तरकालीन कर्म के ज्ञान के द्वारा दाह होना ठीक नहीं कहा न करके सिद्धांत बोला No, संकोचे कारण अनुपते हैं संकोच करने में केवल ज्ञान के उत्तरकाली कर्म का ही नाश करे का कहने में कारण नहीं मिलता हेतु नहीं मिलता प्रमाण नहीं मिलता आक्षेप दशायाम उत्तम अनुमान अनुपद थे पूर्व पृष्ठ में पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था माने संचितादि कर्म जन्म जन्म के आरंभक बनते हैं प्राण कर ज्ञान के द्वारा नाश्य नहीं है वो माने जन्म के आरंभक होंगे कहा आक्षेप काल में कहा था पूर्वादि ने उसका अनुमान जो था पूर्वादि का अनुमान माने संजिदादि जो होता है ज्ञान अनाश कहा था क्यों प्रारब्ध कर्मत प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नाश नहीं होता तो संजिदादि में नाश नहीं होगा तो संजिदादि कर्म ज्ञान से नाश नहीं होगा तो जन्म लेना पड़ेगा न सब हो भी जाए थे बाकी चरितार्थ नहीं होगा यही कहना है यत् इत्यादि शब्द कहा ये तो उत्तम पूर्वादि ने जो कहा यथा वर्तमान जन्म आरभ काणी कर्माणी नक्षियंत्रे फलदान आय प्रवृत्तान एवं सत्यपि भी का सत्य भी ज्ञान ज्ञान होने पर भी फलदान के लिए फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं जो, जो है, कर्म वर्तमान जन्म के जो कारण हैं प्रारब्ध कर्म ठीक इस प्रकार तथा अनारूथ फलाना कर्मणाम जो अनारूत फल वाले कर्म है संचितादि कर्म उनका भी क्षय न युक्ता इनका भी नाश नहीं होना चाहिए मानी वो रहेंगे तो फल देंगे जन्म देंगे आगे इसलिए न सुबू भी जाए तो घटेगा ये कहा था तद असत करके बोल है सिद्धांत ने वो ठीक नहीं उनका उनका अनुमान गलत है ये कहना है आवासत्वाद इदम असाधक होंगे इधम हेतु ये जो हेतु है ना तुम्हारा असाधक है माने शाद्य की का नहीं कर आवास हेत्वाभाष है हेतु जैसा कर्मत्व हेतु जैसा कर तो लग रहा है किन्तु हेत्वाभाष है उपाधि लगाएंगे सिद्धांति ठीक है आवासत्वाद इदम असाधकम यह तुमने जो कहा वाक्य ये वाक्य असाधक है साधक नहीं है हनुमान गलत है दूरित सिद्धांत दूषित करते हैं तद असत करके कहा वो हनुमान ठीक नहीं तुम्हारा ठीक है पूर्व पूछेगा व्याप्त्यादि सत्य कथम आवास हमने व्याप्ति भी दी साध्य साधन के सहचारी दिखा कहां दृष्टांत में दिखाया हमने जैसे पर्वतों बनवा दो बात में सात साथ क्या दिखाते हैं मानस में दिखाते हैं हमने ऐसी प्रकार व्याप्ति संबंध दिखाया है दोनों का जहां जहाँ कर्मत्व है वहां वहां कैसा है यार अनाश सत्व का प्रारंभ कर्म है हमने व्याप्ति दिखाई हुई है एत भी जहां जहां नहीं है एक देश को लेकर बोल रहा है हाँ। तो व्याप्ति दिखाई हुई तो व्याप्ति आदि सत्वा व्याप्तादि सत्व व्याप्ति संबंध आदि भाई हेतु शादी का संबंध दिख रहा है कथम आवास तो आवास कैसे गाएंगे जहां हेतु और साथी का संबंध नहीं दिखता वहां हेतु आवास मानेंगे यहाँ हेतु आवास कैसे कहेंगे पृछती पूर्ववादी पुस्तक कथम कैसे कैसे तो आवास होगा ये तो सिद्धांति उत्तर देते हैं प्रवृत्त फलत्व उपाधिनागत प्रवृत्त फलत्व उपाधि है तुम्हारे अनुमान में ये ज्ञान अनाश्यत यही साध्य है तुम्हारा तत्र प्रवृत्त फलत्व कहा देखा प्रार्थक्रम देखा हुआ ज्ञान के द्वारा राष्ट्र होता प्रवृत्त फलत्व तो है वहां किंतु यत्र कर्मत्वम तत्र प्रवृत्त फलत्म नाश्ति कहा संचित उपाधि है, है। साध्य का व्यापक भी हेतु का व्यापक भी तो है फलत प्रवृत्त फलत्व उपाधि ना हेतु और व्याप्ति भंगा साध्य साधन के संबंध का भंग है हेतु साध्य के साथ नहीं है कर्मत्व तो हेतु तो है क्यों दो तो अनाश्यत्व तो नहीं अनाश्यत तो आ जाएगा कहां संचित आ हेतु इस हेतु का व्याप्ति भंगा व्याप्ति मानी संबंध का भंग हो जाता है संबंध नहीं हो पाता इसलिए आवासत्व तो तो है आवासत्व बुद्धि है यहां क्या है बुद्धि ज्ञान है तो। आवास हेतु आवास ज्ञान है हेतु नहीं है हेतु जैसे लगते हेतु नहीं होते उसको हेतु आवास बोलते हैं तो मानी असोपाधिक हेतु हो जाएगा या अनुमान में से तो दोष आएगा असिद्ध हेतु है शादी की सिद्धि नहीं कर सकता तुम्हारे हेतु के द्वारा ये हेतु ऐसा आएगा तदेव प्रपंच की व्याख्या करते हैं तो आवाज कैसे बनता है यथा इत्यादि ने कहा यथा यथा पूर्वम लक्ष्यभेद आया मुक्त ईश्वर पहले लक्ष्य को वेद करने के लिए मा, मा, उसको वेद के लिए धनुषो यशु मुक्त धनुष के द्वारा मुक्त हुआ ईश्वर छोड़ा गया बाण है धनुष से छोड़ दिया जिस बाण को वह तो बाण लक्ष्यभेद उत्तरकाली लक्ष्यभेद हो गया फिर आगे भी वो जब तक वेग रहेगा तब तक चलता रहेगा नाश होने के बाद पतन होता है ऐसा देखा जाता है लक्ष्यभेद उत्तर काल में भी आरुद वेग जिस वेग को आरंभ कर दिया था उस वेग क्षय होने से पतन है। वेग क्षय होगा तो पतन हो जाएगा बांध, गिर जाएगा गिर के द्वारा निवृत्ति होगी उस बाण की होने पर भी आगे चलता रहेगा जब तक वेग रहेगा देखा ठीक इसी प्रकार यहां भी समझ रहा है आत्मात्म ज्ञान हो गया आत्मा को अलग कर लिया लक्ष्य वेद हो गया शरीर में रहने के प्रयोजन समाप्त हो गया उस ज्ञानी का अब शरीर में रहने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है फिर भी जो वेग भरा हुआ है प्रार्भ वेग है जब तक रहेगा तब तक शरीर में रहेगा वो ये कहा, एवं करके कहा हुआ इसका कथा इत्यादि कहा, एवं शरीरारंभक शरीर को आरंभ करने वाला करवा नहीं प्रारब्ध करवा यह करवा शरीर से प्रयोजन निवृत्ति अब शरीर में रहने के ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं है अपने को पृथक कर दिया शरीर प्रकृति से अपने को अलग किया हुआ है ऐसी स्थिति में हो तो ये जो शरीरारंभ कर्म होगा प्रारंभ कर्म हो शरीर स्थिति प्रयोजन निवृत्तें भी शरीर में रहने की जो स्थिति की जो प्रयोजन था लक्ष्य था आत्मा को पृथक करना शरीर से तो लक्ष्य से बैठा है वो ज्ञान यही था निवृत्त हो गया समाप्त तो हो गया अपने को अलग कर चुका ऐसे होने पर भी आ संस्कार एक से आद पूर्वत वर्तते वह जैसे बाण लक्ष्यभेद होने पर भी जब तक वेग रहा तब तक चलता रहा उसके बाद निवृत्ति हो गई बेग समाप्त होने पर ठीक इसी प्रकार इसको प्रारंभ रूप में बेग जब तक रहेगा तब तक मेरे शरीर में रहने का प्रयोजन नहीं है अब न होने पर भी तब तक रहेगा तब तक शरीर चलता रहेगा ये कहा जाते हैं धनुष सकाशात धनुष्य धनुष के शनि से, सकाश ईश् मुक्त ईषु मुक्त जो बाढ़ है छोड़ा गया है बाढ़ धनुष्य फेंक दिया जो बाण प्रक्षेप बाण है धनुष में अपना ये छोड़ दिया गया बाण है वो बाण रुक तो इसको बलवत प्रतिबंध कोई बलवान प्रतिबंध का दीवार लग गया बीच में कुछ हो गया तब तो रुक जाएगा पहले नहीं तो नहीं रुकेगा अपने लक्ष्य बेद के आगे भी चलता रहेगा वेग तो है बलवत् प्रतिबंध का अभाव है कोई बल, बल, अतिशय बलवान कोई प्रतिबंधक बन गया बीच में कोई टकरा गया तो रुक सकता है बलवत प्रतिबंध का अभाव है छोड़ा हुआ जो बाढ़ है मध्य नफत बीच में नहीं गिरेगा लक्ष्य माने वेग पूरा होने पर ही गिरेगा बीच में नहीं करता। तथा इस प्रकार यहां भी समझ रहा है विद्वान के शरीर का भी समझना है तथा बल बल प्रबल प्रतिबंधक बिना जो प्रबल प्रतिबंधक होगा तो प्रवृत्त फलान कर्मा जो प्रारूप कर्म को कहते हैं कोई प्रतिबंधक विशेष न आ जाए तब तक भोगादृत्य नक्ष योग भोग के बिना नाश नहीं होगा कोई प्रबल प्रतिबंधक आके अकाल वृत्ति हो सकती है तो भोग के बिना अनाश होगा तो आगे जन्म लेगा जो भी होगा लक्ष्य योग तक क्षय होना संभव नहीं प्रार्थ करो का प्रबल प्रतिबंध के बिना जैसे बाण प्रबल प्रतिबंध का नहीं रुक जाता बीच में लक्ष्य का नहीं जा पाता इस प्रकार प्रबल प्रतिबंधक आए तो आप नहीं पहुंच पाएगा बीच में ऐसी स्थिति आएगी ज्ञान नहीं हो पूरा स्थिति पहुंच सकता है तो भोग के बिना नाश होगा कर्म भोग देकर ही छोड़ेगा ज्ञान होने पर भी ये कहना है न चाह तत्व ज्ञानम ताद्रिकबंधक उस पर शरीर को ही प्रतिबंधक मानता है वह तत्व ज्ञान जब तक शरीर है तब तक अपना अलग नहीं हो पा रहा है मुक्ति स्थिति में नहीं है वो कई बेल मुक्ति में नहीं है ताद्रिक प्रतिबंधक उत्पत्तों hmm. उत्पत्ति में में प्रतिबंधक उत्पत्ति में बन सकता है पूर्व प्रवृत्ति प्रतिबंधक होने से पहले प्रवृत्त हो चुका है क्या हुआ शरीर तैयार हो चुका है ज्ञान उत्पत्ति के पहले प्रतिबंधक होना था जो प्रतिबंध विशेष प्रतिबंधक उससे पहले ज्ञान हुआ है शरीर पैदा हो चुका है ऐसे पूर्व प्रवृत्ति ने करवा पहले से प्रवृत्ति कर रहे प्रारंभ कर रहे प्रतिबद्ध शक्ति ज्ञान को प्रतिबद्ध शक्ति वाला वो मान ज्ञान को रोक देता है लक्ष्य पूरा हो गया आत्मा को अलग कर लिया उसने फिर भी तब तक रुकेगा कई बल्य होने नहीं देगा शरीर जब तक है जीवन जीवनमूक्ति अवस्था में है कई बल्य होने नहीं देगा प्रारब्ध में शेष है अभी ठीक है यत्र ज्ञान है जिन कर्मों में ज्ञान के द्वारा दाह्य नहीं है अग्य है हाँ। कहा प्रारंभ में यत्र ज्ञान तुम ज्ञान के द्वारा दाह नहीं होता जो कर्म तत्र प्रवृत्त फल तुम वहां पर प्रवृत्त फल वाला होता है कर्म कैसे होता है फल दे रहा है वो आप प्रारब्ध कर्म ऐसा है ज्ञान के द्वारा दाह्य नहीं है और तो प्रवृत्त फलत्व है पूर्वादि बोलते हैं यदि अन्वय भी अन्वय सिद्ध हो गया इतने तरह ज्ञान अदाय तथा प्रवृत्ति फलत्व प्रार्थ देखा है अन्वय तो अन्वय व्याप्त है त्र अप्रवृत्त फलत्म जहाँ प्रवृत्त फल वाला नहीं संजीदाद में, में प्रवृत्त फल नहीं है तथा ज्ञान दाह्यत्वी न व्यक्ति सिद्धि की सिद्धि नहीं होगी मतलब जहाँ प्रवृत्ति फल है वहां पर ज्ञान है तो ये ज्ञान के द्वारा दाह्य होगा अदाय होगा वहां पर प्रवृत्त फल होगा जहाँ ज्ञान के द्वारा अदाय्य होगा प्रवृत्त फल नहीं ऐसा व्यतिरिक्तव नहीं मिलेगा वितरक सिद्धि क्या हो ये शंका पूर्वादी क्यों माने अनुमान में अन्वय और दोनों देना पड़ेगा ये ये धूमा तत्र बनी यथा महानसम ये बनी नास्ती तत्र धूमो भी नास्ती यथा महादय वितरिक दिखाना पड़ेगा जहां अग्नि नहीं वहाँ भी नहीं होता ये वितरक जहां धूमा होता है वहां अग्नि होती है ये अन्वय इस प्रकार यहां भी अन्वय तो है किंतु व्यतरक नहीं ये पूर्वादी बोल रहा है वितरिक नहीं है ज्ञान के द्वारा अधाय होगा वहां तो प्रवृत्त फल तो है कि जहां पर ज्ञान के द्वारा दाह्य होगा वह प्रवृत्त फलत्व नहीं है यह बोलना चाहे पड़ेगा वहां से व्यति में क्या कहना पड़ेगा ज्ञान के द्वारा अधाय होगा तो व्यति में होगा जहां प्रवृत्ति फलत्व का अभाव होगा संचिता दि में प्रवृत्त फलत्व नहीं है व्यति पहले प्रवृत्त फलत्व अभाव वही होगा वहां पर ज्ञान अदायित्व तो का ज्ञानदायित्व तो रहेगा वहा ऐसा व्यतिरिक नहीं दिखा पाएंगे आप इस पूर्वाधिक का कहा है तो कहते साये साय विश्व इत्यादि का वही जो धनुष है ये बाण है जो धनुष से नहीं छोड़ा होगा जो अभी धनुष में पड़ा है जो बाण प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेग अस्तु प्रवृत्ति के निमित्त वेग होना चाहिए आरब्ध नहीं हुआ वेग जिस धनुष बाढ़ का अमुख तो हो छोड़ा नहीं गया धनुष में पड़ा हुआ है जो बाण अभी उपसम्भ उपसं रीति उसका यहाँ रोका जा सकता है लक्ष्य वेद के पहले रोका जा सकता है बेग भरने के पहले वेग भरने के बाद रोका नहीं जा सकता उसी प्रकार प्रारंभ है वेग भर चुका है इसको रोका नहीं जा सकता ज्ञान रोक नहीं सकता कहा तथा अनारब्ध फलहानी करवाणी इत्यादि कहा था ठीक हमें प्रवृत्तों में निमित्त प्रवृत्त में निमित्त होता है, है। वेग तो आरब्ध तो नहीं हुआ है आरम्भ में बेग जिसका उत्पन्न नहीं हुआ है इससे जो बाढ़ होगा वही इत्यादि परिवर्तन निमित्त है बेग जाइए उसको आगे जाने के लिए बेग जाइए तो निमित्त वो तो अनारेग आर बना हुआ बेग जिसका किसका बाढ़ का यदि जिसके द्वारा इस प्रकार विग्रह करना चाहिए जिसने बेग नहीं भरा है जिस बाढ़ ने वो जा नहीं सकता तो ऐसे संचित कर्म इसे बेग नहीं भरा हुआ है शास्त्र स्थानी कहा था शास्त्र साभाषांत करण अंतकरण निष्ठा नहीं चेतन के जो आभाष है चेतना भास बोलते साभाष सिदावास से ही युक्त अंतकर्म स्थित है कर्मचारी संचित कर्म जितने भी हैं सब उसी अंतकर्म में भरे हैं सिद्धांत बोलते हैं भाई विमतानी करवाणी जो विवादास्पद कर्म है ना संचितादि कर्म संचितादि कर्म में प्रवास विवादस्पदि बोलता है ज्ञान के द्वारा नाश नहीं है सिद्धांत नाश है ज्ञान के द्वारा बोल रहे हैं तो यह विमतानी करवाणी यही होगा विवादास्पद जो कर्म है संचितादि करवाण तत्वित तो निवृत्त आनी कहते हैं तत्व ज्ञान निमित्त निवृत्ति वाले हैं वो कर्म कैसे तत्व ज्ञान होने वाले निवृत्त हो जाते हो क्या वो कर्म संचिताधि कर्म इसी तो तरह तत्वित निदित निवृत्ति साध्य है विवादानी पक्ष है जो विवादास्क कर्म है कौन है संचिताधि कर्म विवादास्पद क्यों पूर्व पक्ष बोलता ज्ञान से नाश नहीं होता सिद्धांत बोलता ज्ञान से नाश होता है झगड़ा चल रहा है तो सिद्धांत आप देते हैं कर्माणी जो मान विवादास्पद कर्म है यह तत्वधी निवृत्त निवृत्ति तत्व ज्ञान के द्वारा निवृत्ति वाले हैं तत्कृत कारण निवृत्तवाद कहते हैं जो कर्मों को किया गया जो कारण था कर्मों के किस कारण से हुआ था तत्व कर्म उसके किए गए कर्म कौन थे कारण अविद्या अज्ञान उसके तत्व ज्ञान के द्वारा नाश हो चुका है यही है तत्कृत कारण निवृत्तित्व तो कर्म के किए गए जो कारण थे जिस कर, कारण से कर्म किया गया था अज्ञान से था अज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा किसके द्वारा तत्व ज्ञान के द्वारा तो कारण नाश कार्य कहां रहेगा कर्म नहीं रह सकते उस कर्म के किए गए जो कारण था जिसम जिस कारण से बने थे उसका कारण नहीं है अज्ञान काल में अविद्या नहीं है तो कार्य समाप्त तो कर्म नहीं हो सकते ये कहा इसलिए ज्ञान के द्वारा निवृत्त होते हैं कर्म ये कहना है कहीं दृष्टान्त क्या है कहते रज्जु सर्प आदिपत कहते हैं रज्जु के अज्ञान से सर्पथा सर्पथा अब रज्जु का ज्ञान हो गया जब अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो सर्प की निवृत्ति हो जाती है ठीक इसी प्रकार माना जिसके अज्ञान से जो पैदा हुए थे उस अज्ञान के नाश होने पर वस्तु नहीं रहता ये संचिताधिकर्म अज्ञान से आत्मा के अज्ञान से आत्मा का ज्ञान हो गया है आत्मा ज्ञान होने पर संचिताधिकर्म रह नहीं सकते क्यों अज्ञान से रज अज्ञानी नाश हो गया कर्म कहां से उसके कार्य कहां रहेंगे रजू सर्पाधिपत ये दृष्टांत यह है रजु सर्पाधिपत ये व्यतिक सिद्धिगत है सिद्धांत का व्यतिरक है पूर्वाधिक व्यतिरिक नहीं अनु व्यतिक नहीं कहा था यत्र यत्र ज्ञान अनाश्यम तत्र प्रवृत्त फलत्म या अनुय दिखाया था जहां जहां ज्ञान के द्वारा अनाश्य होगा वहां प्रवृत्ति फलत्व ये साधन बनाते ज्ञान अनाश्यत्व किंतु अब व्यतिक समय क्या होगा यत ये प्रवृत्त फलत्व अभाव ज्ञान ज्ञाननाश्यु में लेना पड़े गोहा ही नहीं कहा था ज्ञान ज्ञाननाश्य तुम आगे जाओ व्यतिरिक्त सिद्ध नहीं होता बोला तो गुरु आदि ने सिद्धांत व्यतिरिक सिद्ध कर दिया इसके द्वारा व्यतिरिक भी है अनुयत भी सिद्धांत कहते हैं ज्ञान नाश्यत्व में प्रारूप कर्मादि ज्ञान नाश है इसमें अनवय व्यतिप्त दोनों है अब अनुमान सिद्धांत यही होगा प्रारूप संचितादि कर्मा ज्ञान राशी है ज्ञान के द्वारा नाश होने होते हैं कहीं क्यों ज्ञान अनाश्य तो है कि यान अनाश्यून ज्ञान के द्वारा तो नहीं, तो नहीं है तो नहीं वहाँ वहाँ ज्ञान के द्वारा नाशी है ये अनाश्य का अभाव दिखाना में नाशी है यदि अभाव तथा हेतु अभाव होता योगा यनाश्यम तवृत्तफल कितु यवृत्तफल अभाव संजदारी में प्रवृत्तफल नहीं है त्र तो ज्ञाननाश्य वितरिक में ही होगा की सिद्धि है इस ता ने कहा विश्व वर्तमान देह पाते ज्ञानी का वर्तमान देह पात होने पर देह हेतु अभावात देह के कारण नहीं मिला क्यों ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो तो चुका है कर्म नहीं रह पाएंगे देह के कारण कर्म थे कर्म होता था अज्ञान से तो ज्ञानी का जब अज्ञान नाश हो गया तो कर्म नहीं है तो देह पाते जब शरीर पात होगा तो, पात हो तो देह हेतु अभावात देह के कर्म नहीं रहेंगे ज्ञानाश होने पर अब आवा तत्वधीर एकांतिक फला ये तत्व ज्ञान है ना अव्यविचारी फल में अव्यविचारी फल है कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं है एकांतिक फला बोलती है ये उपसंहति इस उपसार करते हैं पतिते भी इत्यादि था पतिते अस्मय शरीर जो ज्ञानी का शरीर नष्ट होगा प्रार्थ वेग समाप्त होने पर नश हो भगवान उस काल में बोलते न सब दोबारा जन्म नहीं होगा इसका इति कार्य युक्त भगवानी युक्ति उसी संगते कु सिद्धम ये सिद्ध कहा, कहा। समय हो गया है ओम पूर्ण मद पूर्ण मद पूर्णा पूर्ण्य पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति